मंत्र पाठ मंत्राठ सहनावतो सहनौ भुन सवीरियम कर्वावै तेजस्विनावीतमस्त मिवषा वह ओम शाति चलिए नमस्ते ईश्वर की असीम अनुकम्पा से असीम कृपा से योग दर्शन के जो समाधि पाद है प्रथम पाद उसके जो चौवालिसवा सूत्र है एक ये विचारा निर्विचारा तो सूक्ष्म विषय व्याख्याता इसके द्वारा ही सविचार और निर्विचार जो समाधि है समापत्ति है जो सूक्ष्म विषय वाली है सूक्ष्म विषय वाली सविचार निर्विचारा समापत्ति कह दी गई व्याख्या था मतलब जो है बता दी गई कह दी गई इसके द्वारा ही किसके द्वारा इस निर्वितर का समापत्ति के द्वारा मैंने पिछले बार भी बताया था, पर तो विशेष व्याख्या किया था हमने की एक से लेना है निर्वित न की सवितरका क्योंकि विद्वान लोग आपके पास भी जो होगा हमें लग रहा है कि मुझे नहीं पता उस आपके पास जो पुस्तक है चाहे वह सतीश जी का हो या किसी का हो तो उसमें ये तो से क्या लिया है सवितर का निर्भित दोनों लिया है कि क्या का लिया है आपने देखा था उसमें तो नहीं देखा इस बार क्यूँकी जो राजवीर जी की उसमें सबिचारो से शुरू किया उन्होंने ये उन्होंने क्या लिया सवित निर्वितर दोनों लिया है कि केवल निर्भित लिया है आ, एक बार देख लीजिए। तो आपको मस्तिष्क में ये हो जाएगा कि भाई ये गलत है विद्वान मतलब कुछ विद्वान ऐसे व्याख्या किए हुए है की सभी निर्विचारा दोनों परंतु तो यहाँ तो है ये, था ये। एक सूत्र दोनों दिए इस सवितर का और निवितर निवित समाप्तियों के व्याख्यान से ही दोनों की है गलत है हाँ जी आ, ए, इसकी व्याख्या मैं उसमें भी देखता हूँ स्वामी सत्यपति जी की हिंदी में है वो उसकी व्याख्या नहीं दी है तो ये ठीक नहीं है हां मैंने उसमें उसमें। ही होनी चाहिए। हाँ। और स्वामी सत्यपति जी वाले ने क्या किया है एक मिनट में देखता उसमें। उसको भी देख लीजिए कई बार वो लिखते अलग अलग से शब्द के लिखते भी नहीं है इस कारण देखता हूं उन्होंने तो लिखा देख लीजिए ली भी दोनों इस और निर्वित के समापति के वर्णन से ही निर्विचारा नहीं ठीक नहीं है तो जब सतीश तो जी ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि उन्हें तो किया हुआ दर दर से। तो पता नहीं जो भी हो हम जब पता चल जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये व्यासभाष से जो है व्यासभाष भी आपको व्यास व्यासभाष प्रमाण हुआ कि एक के द्वारा निर्वितर कया ही है कैसे है तो आप देख लीजिए एक बार दिखा देता हूँ सबसे चौवालिसवा सूत्र का अंतिम पंक्ति देखिए हाँ जी चौवालिसवा सूत्र का अंतिम पंक्ति ये देखिए एवं भूयो ये देखिए यह एवं उभयो एवं उभ एक एवं निर्वितर कया है ना जी एवं उभयो हो, एतया निर्वितर कया तो एक का क्या इन्होंने अर्थ किया है निर्वितर कया किया है न जी मैने उसी का जो है मैने उभयो मैंने सविचारा और निर्भरा दोनों प्रकार की जो समापत्ति है इन दोनों की एक बने इन निर्वितर के द्वारा ही इसी के द्वारा इसके द्वारा ही अगर इस निर्वितर के द्वारा ही विकल्प हानिव्याख्या विकल्प की हानि माने विकल्प मतलब है शब्द ज्ञान माने शब्द अर्थ और ज्ञान ये विकल्प हो गया ना जी जी कभी शब्द अर्थ ज्ञान तीनों होता है सवित्र का समापत्ति में तो और अनुमान ज्ञान भी ले लेंगे तो ये तो मतलब विकल्प की हानि कह दी गई व्याख्यान कर दी गई बता दी गई तो यहाँ पर महर्षि वेद व्यास जी भी एक निर्वित ही कह रहे हैं समझ गया जी हाँ जी यहाँ पे उन्होंने सतीश जी ने तो किया उभयों का दोनों निर्वितर का और निर्विचारा समापतियों की विकल्प निर्वितर का यहाँ पर उभ का अर्थ निर्वित और निर्विचारा नहीं होगा ये तो उभ मतलब दोनों की जब यहाँ पर एक विचारा निर्विचारा सूक्ष्म व्याख्या जब ये बात कही गई है कि भाई इसके द्वारा ही सविचार निर्विचार की बता दिया गया, गया। इसलिए उभयों का अर्थ उभ का अर्थ यहाँ पर सविचार बताया होना चाहिए न की सवित निर्वित गलत उन्होंने पढ़ता हूँ एवं इस प्रकार एक निर्वित एवं इस निर्वित समापति के व्याख्यान द्वारा ही उभियों दोनों निर्वित और निर्विचारा समाप्तियों की तो वो निर्वित और निर्विचारा समापति ये जो कहा है वहां पर निर्वित निर्विचार समापति की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर तो स्विचारा निर्विचार समापति क्योंकि उभयो जब यहाँ पर एक है प्रत्याशक्ति न्याय नब प्रसंग चल रहा है स्विचार और निर्विचार की तो वहाँ पर निर्वितर क्यों आ जाएगा जी आपने का निर्भित ले लिया पीछे वाले सूत्र से सविचारा ले लिया निर्विचारा ले लिया इस सूत्र से ऐसा कैसे? जबकि यहाँ पर जब कह रहा है कि एतया की इससे ही सविचारा निर्विचारा सूक्ष्म विषय वाली जो सभापत्ति है वह कह दी गई बता दी गई तो यहाँ पर जब इसी की तो व्याख्या लास्ट में कहा उपसार कर रहे है दोनों एक यही वहाँ एक बह सचारा निर्विचारा तो सूक्ष्म इसी का उपसंहार ये कर रहे हैं कि एवं मन उभ मने उभयो मने, मने सविचार और निर्विचार यो ये दोनों सदिचार और निर्विचार समापत्ति की एतया एवं एवं निर्वित इस का के द्वारा ही है इस निर्वित सभापति के द्वारा ही विकल्प हानि व्याख्या था विकल्प रहित विकल्प से रहित कर दिया गया इसीलिए वो सत्यपी जी ने जो किया वो गलत किया जिसने भी किया वो ठीक नहीं किया उन्होंने भी सत्यपति जी ने भी वैसे किए दोनों इस प्रकार दोनों गलत है द्वारा ही विकल्प गलत है वो भी गलत है वो भी गलत है वो ठीक भी है मैं थोड़ा कठोर शब्द बोल दिया नहीं, कोई बार नहीं है। तो गलत है तो। और दूसरी बात ये भी साथ साथ में कह दू की स्वामी सत्यपति जी तो व्याख्यान करते थे मुझे नहीं पता स्वामी सत्यपति जी का ये विचार है या नहीं परंतु वास्तव में इसको तो जो लिखे है स्वामी सत्यपति जी के पुस्तक का जो करेक्शन किए हैं या वो लिखने हुए का या जिस तरीके से आचार्य वेदांस जी ने किया है हमारे जो गुरुजी जिनसे मैं गुरु निरुक्त जी जिनसे मैं पढ़ा हूँ उन्होंने किया जी है हाँ जी। उनके कथन अनुसार क्योंकि जब मैं निरुक्त पढ़ता था तब वो बताते थे कि ये स्वामी सत्यपति जी के नाम से है परन्तु वास्तव में वो उनका ना था उनका है समझ गया जी मैं समझ गया नहीं वो तो उनका कई जो व्याख्यान वगैरह है आ, तो वो व्याख्यान क्योंकि स्वामी सत्यपति जी के पास उतना कहा समय की लिखने का ये करेंगे या इस तरीके से वो तो प्रवचन देते थे शिविर देते थे तो उसमें जो व्याख्यान दिया उसका संकलन है और ये आ, इनका हमारे गुरु जी के कथानुसारूंगा तो पता नहीं जिसको जो तो रिकॉर्ड हो रहा है जो सुनेगा तो क्या बोलेगा क्या सोचेगा परंतु हमें जो बताया गया हुआ है हम जब पढ़ते थे निरुक्त गुरु जी से आचार्य वेदत्त मानसर जी से तो वो उन्होंने ऐसा ऐसा बताया कि भाई इसकी जो है वास्तव में व्याख्या हमने की है, है? तो उसमें संशोधन इत्यादि जो कुछ भी हो तो जो भी हो ये स्वामी इसमें जो लिखा होगा चाहे हमारे गुरुजी ने किया हो चाहे स्वामी सरस्पति जी ने किया हो या कोई भी किया हो यहाँ पर ए तया के द्वारा निर्भित कराया लिया जाएगा ये बात थी कि भाई ए के द्वारा क्या लिया जाए तो एक के दौरान उपसंहार में समाप्ति में निर्वितर निर्भित ही कहा इसलिए एकया के द्वारा निर्वितर का तो कहेंगे ही नहीं ये बात सिद्ध हो गई दूसरी बात उभयो जो है उभयोह में उन्होंने निर्भित और निर्विचारक कहा निर्भित निर्विचार निर्वितर का यहाँ पर कोई प्रसंग ही नहीं है मैंने इस निर्भित तो इसमें कही दिया इस निर्भित के द्वारा ही इसकी इन दोनों की व्याख्यान कर दिया गया किसका व्याख्यान कर दिया गया तो ये सविचार निर्विचारा का व्याख्यान कर दिया गया ऊपर ऊपर के सेंटेंस में तो वही दोनों आते हैं और तो जी स्विचारा निर्विचारा व्याख्यान कर दिया गया मैंने स्विचारा में भी विकल्प नहीं होता निर्विचारा में भी विकल्प नहीं, नहीं होता पर स्विचारा निर्विचारा में अंतर क्या है वो है कि स्विचारा में जो है देश काल और निमित्त के जो ज्ञान होता है उसमें देश का भी ज्ञान होता है काल का भी ज्ञान होता है का भी ज्ञान होता है उसके ज्ञान से अवचिन्न है सूक्ष्म भूत और उसमें अभिव्यक्त धर्म के स्वर उसमें धर्म जो अभिव्यक्त होता है वर्तमान में रहता है तो उस अभिव्यक्त धर्म वाले अभिव्यक्त धर्म वाले जो सूक्ष्म भूतों में जो समापत्ति होती है वो सबिचारा हो गया परन्तु इसमें भी शब्द ज्ञान और अर्थ तीनों नहीं होता है। होता अर्थ ही है समझ लीजिए इसलिए करे कि तथापि एक बुद्धि निग्राहियम उनमें भी जो एक बुद्धि वो जो सवितर का समापत्ति है उनमें भी सॉरी सवितर का उनमें भी एक बुद्धि एक बुद्धि के दौरान निग्राह और उदित तो धर्म विशिष्ट है उदित धर्म से विशिष्ट और भूत सूक्ष्म आलम्बनी भूतम और भूत सूक्ष्म आलम्बनी भूत भूत सूक्ष्म जो है समाधि प्रजा में उपतिष्ठ मैंने उपस्थित होता है ये कहा है तो इसलिए यहाँ पर मेरी दृष्टि में जहां तक मुझे संगति लग रही है उसमें एतया के द्वारा ही लेना चाहिए इसमें मैंने आपको प्रमाण ये भी व्यास वास भी दे दिया और व्याकरण का भी मैंने प्रमाण दिया ही कि की अनुकृष्ट निकटतर वर्ती चैत रूपम प्रकृष्ठ परोक्ष जो है समीप में होता है उससे और अधिक समीप अर्थ में होता समीवता है तो इसी ने का प्रयोग किया है यदि यहाँ पर दोनों का प्रयोग करना होता दोनों का प्रयोग करना होता तो इदम का प्रयोग कर देते इदम मतलब एतया अनुन कर देते। के क्या अनया कर देते एक क्यों कहा तो एक के मतलब से ये पता चला कि उसकी अपेक्षा जो सभी मैंने निर्वितरका है उसको लेना चाहिए मेरी दृष्टि में यही है इस पर और आप विचारियेगा कोई विद्वान मिल जाए तो उसे भी चर्चा कीजिएगा और चर्चा करके जो निर्णय मेरे दृष्टि में ही है और भास के दृष्टि में भी यही है, है समझ गए जी आगे, आगे चलिए तो अब जो है हम निर्विचारा पर चल रहे हैं कि निर्विचारा क्या है तो बताएं कि या पुनः सर्वथा सर्वत शांतोदिता व्यपदेश धर्मा, सर्व धर्मानवच्छिन्नषु सर्वधर्मानु पातिशु सर्वधर्मात्म के शु समापत्ति हिस्सा निर्विचारा उच्च थे बोलते है निर्विचारा समापति क्या है निर्विचार समाधि क्या है तो बोल रहे हैं कि जो समापत्ति या मने या समापत्ति या समापत्ति जो समापत्ति सर्वथा सब ओर से मन सब प्रकार से पूर्ण रूप से सर्वतः सब ओर से चारों ओर से शांत तीन तरीके का धर्म हुआ वस्तु का तीन तरीके का धर्म हुआ सूक्ष्म विषयक जो वस्तु है सूक्ष्म जो भूत है उसके तीन धर्म हुए वैसे स्ल के भी हो जाएंगे पर जो तो सूक्ष्म की बात यहां पर चल रही है ना जी तो एक तो हुआ शांत ऐसा धर्म जो शांत हो गया है जो बीत चुका है समझिए जी और दूसरा उदित जो वर्तमान में धर्म उदित है जो वर्तमान में है और तीसरा अव्यपदेश जो व्यापद नहीं अर्थात तो आगे होने वाले हैं जो भविष्य में है तो तीन प्रकार के धर्म हुआ ना कि एक शांत धर्म दूसरा उदित धर्म और तीसरा अव्यपदेश्य धर्म है? तो इन धर्मों से जो अनवच्छिन्न है इन धर्मो से जो रहित है जो सूक्ष्म मन ये जो भेद हो गया कि भाई ये ये जो वस्तु है सूक्ष्म है इसका पूर्व में ऐसा धर्म था पूर्व में धर्म ऐसा था बाद में ऐसा होगा ये भेद हो गया ना जी हाँ जी शांत धर्म बीता हुआ जो धर्म है जो शांत हो गया समाप्त हो गया और उदित वर्तमान जो उदित है प्रकट है और अव्यपदेश जो भविष्यत है तो इन भेदों से जो अनवच्छिन्न रहित है अर्थात उस समय जिस समय समाधि लग, लगाता है योगी उस समय वो भेद समाप्त हो जाते हैं कि ये शांत पीछे ऐसा वर्तमान ऐसा और भविष्य ऐसा ये हट जाता है और उस काल में उस समय में जिस समय समाधि लगाया हुआ रहता है उस समय तीनों शांत मन पीछे का भी और आगे का भी और वर्तमान का तो होता ही है तीनों का धर्म वर्तमान रहता तीनों का धर्म उसको दिख रहा होता है उस समय उसका वो धर्म वो की ये पीछे का है ये भविष्य का मैंने उदाहरण में दिया था पिछले बार कि जैसे परमात्मा है परमात्मा जब किसी भी पदार्थ को जानता है ईश्वर मैंने प्रकृति को जानता है वह बुद्धि को तत्व को जानता है किसी भी हर चीज को सर्वज है तो जानता है तो वह हर कुछ जानता है ना कि यह भविष्य में ये किस रूप में होगा और पहले ये किस रूप में था वह सब कुछ उसको प्रत्यक्ष रहता है कि नहीं उसी समय हाँ जी ये नहीं कि उसके लिए वो भूत है या भविष्य वह तीनों काल हम जिसको तीन काल भूत काल वर्तमान काल भविष्यत काल को हम जो बांटते हैं काल को तो वो हमारी दृष्टि में है परंतु वो है कि परमात्मा के दृष्टि में तो जितने भी पदार्थ हैं उस पदार्थ के अंदर जो जो सामर्थ्य है जो जो धर्म है वह सब वर्तमान रहता है उसको वो प्रत्यक्ष रहता है इसी तरीके से योगी जब समाधि लगाता है उसको निर्विचारा जो समापत्ति हो जाती है समाधि होती, होती है निर्विचार नामक जो समापत्ति होती है निर्विचार नामक जो समाधि होती है तो वह उस सूक्ष्म वस्तु का जो सूक्ष्म है अतः अच्छा पांच जो तन है गंध जो है स्पर्श शब्द जो है स्पर्श जो है रूप जो है रस जो है गंध जो है ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके जो भी धर्म है भूतकालिक धर्म और भविष्यकालिक धर्म वह वर्तमान कालिक धर्म इस भेद से रहित हो करके वह वर्तमान में ही काल में हो रहता है वह तीनों काल में का वह धर्म उस प्रत्यक्ष होता रहता है वह प्रत्यक्ष कर लेता है इसीलिए कर शांत उदित और अव्यपदेश धर्म से अनविच्छिन्न इन जो भेद है धर्म जो है ये शांत उदित और व्यपदेश अव्यपदेश इनसे से रहित सर्वधर्मानुपाति इसलिए आगे है कि सभी धर्मों का जो भूतकालिक धर्म हो चाहे वर्तमानकालिक धर्म हो या भविष्यकालिक धर्म हो तो सभी धर्मों का अनुसरण करने वाले सभी धर्मों का अनुसरण करने वाला जो सूक्ष्म भूत है सर्व के शु सभी धर्म स्वरूप वाला जो सूक्ष्म है उन सभी धर्म स्वरूप वाला सूक्ष्म धर्म स्वरूप वाले सूक्ष्म भूतों में जो समापत्ति होती है वह निर्विचारा समाप्ति पत्ती कहलाती है इति उच्चते कही जाती है समझ में जी एक आगे।, आगे करें एवं स्वरूपम ही तदूत सूक्ष्म स्वरूपेन आलम्बनी भूतम एवं समाधि प्रज्ञा उपरंजयति बोल रहे कि स्वरूपती है इस स्वरूप वाला जो वह वा भूत सूक्ष्म भूत है कि स्वरूप वाला अलग बोले कि शांत उदित और व्यपदेश जो धर्म है उससे रहित जो भूत सूक्ष्म है समझ जी? जी लियाम स्वरूपम ये जो स्वरूप है क्या स्वरूप है भूत सूक्ष्म का शांत उदित और से माने ये तीनों स्वरूप वाला जो धर्म है इस स्वरूप वाला जो वह सूक्ष्म भूत है इस स्वरूप वाला मैं इस धर्म वाला इस धर्म रूप वाला जो सूक्ष्म भूत है ये यह यहां पर एवं स्वरूपम कहेंगे अर्थात उस वस्तु का सूक्ष्म भूत का जो वास्तविक स्वरूप है जो वस्तु तत्व है ये होगा एवं स्वरूपम इस स्वरूप वाले जो सूक्ष्म भूत है वह सूक्ष्म भूत एक स्वरूप इसी स्वरूप के द्वारा स्वरूप न माने वही जो शांत उदित उदित और वर्तमान उदित और अव्यपदेश्य माने भविष्य भविष्य धर्माला वाला धर्म वाले जो स्वरूप है तो इसी स्वरूप के द्वारा ही इसी स्वरूप के द्वारा आलम्बनी भूतम इसी स्वरूप के के द्वारा जो आलम्बनी भूत जो सूक्ष्म भूत है आलम्बनी भूत माने आलम्बन को प्राप्त हुआ सहारा को प्राप्त हुआ जो सूक्ष्म भूत है आलम्बनी भूत सूक्ष्म भूत को ही तो बोलते हैं है भूतमे समाधि प्रज्ञा स्वरूपम माने आलम्बनी भूत इसी स्वरूप के द्वारा जो आलम्बनी भूत समाधि प्रज्ञा इसका विशेषण है सूक्ष्म भूत का विशेषण नहीं है गलत ने बोल दिया आलम्बनी भूत आलम्बन मैंने इसी स्वरूप के द्वारा जो समाधि प्रज्ञा आलम्बनी भूत मैंने आलम्बन को प्राप्त हुआ जो समाधि प्रज्ञा है अर्थात जो समाधि प्रज्ञा इन भूतों को इस स्वरूप वाले भूतों को ही जो है आलम्बन किया हुआ है तो उस आलम्बनी समाधि प्रज्ञा स्वरूपम उपरंजयती उसको रंगता है कौन रंगता है ये सूक्ष्म भूत रंग देता है इसका मतलब क्या हुआ ये जो सूक्ष्म भूत है वह शांत उदित और अव्यपदेश धर्म वाला जो सूक्ष्म भूत है यही सूक्ष्म भूत जो है इसी स्वरूप के द्वारा उसका जैसा स्वरूप है वस्तु बस, तत्व है उस सूक्ष्म भूत का इसी स्वरूप के द्वारा आलम्बनी भूत समाधि प्रज्ञा है तो ऐसी समाधि प्रज्ञा ऐसी समाधि की जो बुद्धि समाधि का ज्ञान समाधि की बुद्धि ऐसी समाधि प्रज्ञा जो इसका सहारा लिया हुआ है उस समाधि प्रज्ञा को वह सूक्ष्मभूत रंग देता है अर्थात ये प्रज्ञा समाधि प्रज्ञा उस स्वरूप वाली हो जाती है समझ गया जी उसी जैसा रूप है उसी रूप वाला समाधि प्रज्ञा हो गई समझे और आगे करे कि प्रज्ञा च और वो जो प्रज्ञा है वो जो चित्त है वो स्वरूपाली समाधि प्रज्ञा हो गई और प्रज्ञा च और वो जो प्रज्ञा है वो जो चित्त है वो जो बुद्धि है प्रज्ञा स्वरूप शून्यम एव स्वरूप शून्यम इव मानो वह अपने स्वरूप से शून्य हो गया अर्थात उसका वास्तविक स्वरूप जो प्रकाशात्मक है ना जी प्रकाश स्वरूप है सब बहुल तो चित्त तो होता है ना जी तो उसका जो वास्तविक स्वरूप अपना जो रूप है अपना जो रूप है वह प्रज्ञा का जो अपना रूप है ज्ञान स्वरूप ज्ञान रूप प्रकाश रूप उससे शून्य हो जाता है वह मनो शून्य हो गया और कैसा हुआ प्रज्ञा बन गया जैसा सूक्ष्म भूत है उस रूप वाला बन गया समझ गए इसलिए करके प्रज्ञा च स्वरूप शून्य इव प्रज्ञा स्वरूप शून्य इव मानो स्वरूप से शून्य और अर्थ मात्रा अर्थ मात्र वाली अर्थ मात्र वाली यदा भवती जब होती है तदा निर्विचारा इति इतिहा तब निर्विचारा ये कही जाती है समझे हा तब निर्विचारा ये कही जाती है अब आगे करें पत्र महद वस्तु विषया सरका निर्वितर उनमें से महत मस्तु विषय वस्तु विषय वाली सवितरका समाधि होती है और सूक्ष्म वस्तु विषय विषया सविचार निर्विचाराचार और सूक्ष्म विषय सूक्ष्म विषय वाली सविचार निर्विचार समापत्ति होती है समझ गए एवं इस प्रकार उभयो मने उभयो मने विचारा और निर्विचारा समापत्ति की एक यही वन या इसी के द्वारा ही इसी के द्वारा विकल्प व्याख्याता विकल्प की हानि कह दी गई बता दी गई व्याख्यान कर दी गई समझ जाइए हाँ तो उभयो एक यही वन निर्वित विकल्प हानि हानिर्निर्व्याख्या हानिर ये तो यही वर्षा भी चार बेचारा सूक्ष्म से व्याख्याता की ही बात को उपसंहार कर रहे हैं एवं कर रहे हैं इस प्रकार माने वो उपसंहार कर रहे समझते हैं माने है अपनी बात को कह करके फिर उसको कंक्लूजन करके जो है संक्षेप में कह देना वह जो है समाप्ति कर देना तो वो क्योंकि तो ऊपर तो वाले सूत्र उसकी व्याख्या कर रहे वेद व्यास जी तो वो ये कह करके फिर कर इस प्रकार उभ दोनो ही निर्वित के द्वारा ही यह तो यहाँ तो इस के द्वारा ही इसी के द्वारा वह सविचार निर्विचारा समापत्ति जो है कि विकल्प हानि विकल्प की हानि मान स्विचारा निर्विचार निर्विचारा समापत्ति के जो विकल्प है शब्द ज्ञान और अर्थ जो है इसके हानि रहित माने इसकी हानि कह दी गई व्याख्यान कर दी गई अर्थात कहने का भी पता विचारा स्विचारा निर्विचारा में शब्द ज्ञान अर्थ नहीं होता केवल अर्थ मात्र होता है परंतु दोनों में अर्थ क्या है दोनों में भेद क्या है दोनों में भेद ये है कि वो अर्थ मात्र है निर्विचारा भी अर्थमात्र है अर्थमात्र वाली है स्विचारा भी निर्विचारा भी परंतु सभी में देश काल और निमित्त के ज्ञान से युक्त वह सभी होता है उसमें शब्द अर्थ ज्ञान अगर केवल अर्थ होता है परंतु देश काल और निमित्त के अनुभव से युक्त होता है और इसमें देश काल निमित्त के अनुभव से युक्त नहीं होता ये उसी समय में बस वह जो भूत भविष्य वर्तमान कालिक जितने भी गुण है वह सब एक साथ प्रत्यक्ष हो रहा होता है इसमें क्रम का अनुरोध नहीं होता कन्हे का हुआ इसमें निर्विचारा में जो है क्रम का अनुरोध नहीं होता क्रम का अनुरोध नहीं होता कि ये भूतकालिक है यह वर्तमान कालिक है भविष्यकालिक है सभी का में तो केवल वर्तमान कालिक होता है वर्तमान कालिक धर्म का ही प्रत्यक्ष होता है इसमें वर्तमान कालिक भूतकालिक और गहराई पर चला गया और वह उसी समय दर्शन होता है ये, ये नहीं कि जो है भूतकालिक है ये वर्तमान ऐसा करके नहीं बस प्रत्यक्ष होता है जैसे परमात्मा को तो वो प्रत्यक्ष हो रहा होता है किसी भी पदार्थ का इसका भूतकालिक सामर्थ्य क्या था और आगे क्या होगा ये सब उसको वर्तमान में ही प्रत्यक्ष रहता है बहुत ऊंची स्थिति है तो कर दिया गया ये तो न साधना के माध्यम से ही समझा जा सकता है खुद यदि साधना करेंगे तो। समझ गए? आगे चलें? आगे फिर कह रहे हैं कि ये जो सूक्ष्म विषय जो कहा है कि ये सब विचार विचारा सूक्ष्म विषय वाली है तो ये सूक्ष्म विषय कहां तक है ये सूक्ष्म जो लेना चाहिए वो कहां तक लेना चाहिए सूक्ष्म जो वो तो बोले माने सूक्ष्म विषय जो कहा है कि ये सूक्ष्म विषय है सूक्ष्म विषय वाली जो सविचार विचार समापति होती है तो ये कहां तक है सूक्ष्म विषय जो लिया जाता है वो सूक्ष्म विषय कहां तक है तो बोलते सूक्ष्म विषयत्व अलिंग पर्यवसानम ये जो सूक्ष्म विषयत्व है ये सूक्ष्म विषय का जो होना है अलिंग पर्यत तक है अलिंग मैंने एक हुआ अलिंग दूसरा है लिंग तो अलिंग जो है प्रकृति को कहते हैं लिंग का मतलब होता है चिन्ह अभिव्यक्त भाई किसी चीज का कोई चिन्ह होता है ना जी भाई इस चिन्ह से हम इसको जानते हैं तो व्यक्त हो गया ना जी।, हाँ जी तो अव्यक्त जो है वह अलिंग है और अभ्यक्त से जो महातत्व बना वहातत्व तो लिंग है तो लिंग नाम से महातत्व तो का ग्रहण होता है और अलिंग नाम से प्रकृति तो का ग्रहण होता है समझे तो यह सूक्ष्म विषय तो जो है सूक्ष्म विषय का जो होना है वह अलिंग पर्यंत तक है मन अलिंग पर्यंत अवसान है अवसान मैंने अलिंग तक पर्यवसान है वह अंतिम जो सीमा है वह अलिंग है माने प्रकृति है समझ गया तो ये कह है। अब क्या है अलिंग पर्यवसान इसकी व्याख्या कर रहे हैं एक एक की एक की व्याख्या कर रहे हैं आगे क्या कर रहे हैं पार्थिवस्य से अणोह गंधमात्र सूक्ष्म विषय देखिए कैसे मन सूक्ष्म विषय है तो पार्थिव जो अणु है ना जी पार्थिव अणु का मतलब पृथ्वी तत्व का जो परमाणु है हांजी पृथ्वी तत्व का जो परमाणु है पृथ्वी तत्व का जो अणु है अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको उसको तन्मात्रा को मोनेट कहते हैं जितना मुझे मालूम है पता नहीं क्यों मोनेट किया मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया उसको कहते हैं मोनेड है जी पर वो तो ठीक है परंतु पृथ्वी तत्व का जो अणु है हाँ जी ये पृथ्वी तत्व तो है ना जी जैसे हाँ। कोई भी पदार्थ को नष्ट करते, करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए तो वो जो परमाणु रूप में होगा ना जी हाँ जी उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे एटम क्या, तो क्या एटम कहेंगे एटम से भी तो पार्टिकल कह लीते तो ली तो परमाणु तो वो परमा पृथ्वी तत्व तो का जो अणु है पृथ्वी का जो अणु है अणु समझ लीजिए परमाणु तो उससे भी छोटा हो गया हाँ जी। सूक्ष्म कण हो गया सूक्ष्म कर्ण हाँ सूक्ष्म कर्ण को क्या कहेंगे अंग्रेजी में सूक्ष्म कण को आप एटम कह सकते हैं फिर कहना चाहे तो उसमें और जो भी हो आप उसको उस रूप में देखियेगा पार्थिव जो अणु है पार्थिव जो कण है पृथ्वी तत्व मतलब पृथ्वी संबंधी जो कण है पार्थिव का मतलब हुआ पृथ्वी वाला कण पृथ्वी से संबंधित जो कण है अणु है उसका जो सूक्ष्म विषय है वह वो गंभी आचार्य क्योंकि जो मॉडर्न साइंस में पृथ्वी जल वायु इनको अलग अलग नहीं करते वो सबके एलिमेंट इकट्ठे गिनते हैं ये लोग थे नहीं परंतु हमारे यहाँ पर पृथ्वी का परमाणु अलग है जल का परमाणु अलग है वायु का परमाणु अलग है जल अग्नि का परमाणु अलग है और सबका परमाणु अलग अलग है और वो सभी परमाणु मिल करके ये पृथ्वी पृथ्वी जल में भी पृथ्वी है आप जो उसमें जो है आप जैसे मान लीजिए ऐसा जल ऐसा जल जिसमें की मिट्टी भी मिटा हुआ हो तो उसमें कहेंगे कि नहीं पृथ्वी है पृथ्वी तत्व है और उसमें क्योंकि इसीलिए तो हम जो है प्यूरिफाई त्यादी करते हैं ना भाई इसमें से गंदगी निकल जाए इसमें पृथ्वी का कण उसमें है और उसमें अग्नि तो है ही तो फिर रूप है अग्नि तो होगा ही उसमें रूप भी है उसमें उसमें अग्नि भी है हमें जो स्थूल रूप में जो जल दिखता है उसमें पृथ्वी का कण भी है जल भी है अग्नि भी है वायु भी है आकाश भी है नहीं समझिए मैं समझिए आप हमारे व्याख्या करते हैं तो आप, वो जो है तो पृथ्वी हमें जो कुछ भी दृष्टि गोचर होता है इसमें तो चाहे वहाँ सूर्य हो चंद्रमा हो नक्षत्र हो ग्रह उपग्रह हो, हो जो कुछ भी है इसमें सब में चारो तत्व है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चारो तत्व से बना हुआ है पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड है परंतु अब पृथ्वी तत्व तो जो केवल है पृथ्वी अलग अलग जब पढ़ेंगे तो पृथ्वी जो तत्व है पृथ्वी जो है उसके जो परमाणु है पार्थिव जो अणु है उसका सूक्ष्म विषय गंध है समझ लिया हाँ और आप्यस्य सब आपस्य अणु अणु का इसमें ध्यान कर लेंगे अणु रस्तर मात्रम सूक्ष्म विषय ऐसा कि आपके जो अणु है जो जल के जो अणु है मैने जल संबंधी जो अणु है, है। जल के जो अणु है कण है जल के जो कण है उन जल के कण का जो सूक्ष्म विषय है वह रस तन मात्रा है तम और तैजसस्य रूपतन मात्र मतलब तैजसस्य अणु हो रूपतन मात्रम सूक्ष्म विषय तैजस के संबंधी अग्नि संबंधी जो अणु है अग्नि के जो अणु है अग्नि के जो है अणु है जो कण है पार्टिकल्स जो है पार्टिकल्स का सकते हैं अग्नि के जो पार्टिकल्स हैं अणु है, है उन का जो सूक्ष्म विषय है वह रूपतन मात्रा है और फिर बोलते हैं वायवीय वाय से अणु हो स्पष्टन मात्र सूक्ष्मो विषय सूक्ष्म विषय सबका इसमें तो वायवीय जो पार्टिकल्स है वायवीय जो अणु है उस अणु के जो सूक्ष्म विषय है वह स्पष्ट तनमात्रम तन मात्रा है और बोलते आकाश आकाशस्य आकाशस्य अणु शब्द तनमात्रम सूक्ष्म विषय और आकाशस्य आकाश जो है उस आकाश के आकाश जो पार्टिकल्स आकाश से अणु हो तो आकाश जो अणु है उस आकाश पार्टिकल्स के जो सूक्ष्म आकाश के जो अणु है उस आकाश अणु के सूक्ष्म से शब्द तुम है इति और फिर आगे करें केशा अहंकार अब तेषाम माना तेषाम का मतलब मात्रम रूप तन मात्रम स्पष्टन मात्रम शब्दन मात्र गंध तन मात्रम मात्र गंध तन मात्रम रस, रस मात्रम, रूप तन मात्रम स्पष्टन मात्र अश्तन मात्रम ये जो पांचों है तन मात्रा इनका जो तेषाम सूक्ष्म विषय अहंकार समझ लिया तेषाम अर्थात गंध तन मात्र रस्तन मात्र, मात्र, मात्र, मात्रा, मात्रा, रसतन मात्रन मात्रन मात्रात्रा स्पष्टी व्यक्ति में वचन कर देंगे समाज में मन उन रसतन मात्रा, मात्रा रूपतन मात्रा स्पर्श तन मात्रा शन मात्रा वो का सूक्ष्म विषय अहंकार है जी आप फिर आगे कह रहे हैं कि अहंकार है इस अहंकार के भी जो सूक्ष्म विषय वह लिंग मात्र है मैंने महातत्व लिंग मात्र का मतलब हुआ लिंग मात्र मैंने महातत्व क्यों क्योंकि तो वह व्यक्त हो जाता है व्यक्त तो और भी हो गए क्योंकि तो जो है अभी मैंने अव्यक्त से व्यक्त हुआ और से हुआ और महातत्व से व्यक्त हुआ अहंकार तत्व तो वैसे वित्पत्ति लब व्यक्त ये भी हो गया लिंग तो क्या बोलते हैं अहंकार भी हो गया और मनि क्या भी हो गया ये सब भी हो गया परंतु यहाँ पर रूढ़ मिलेंगे रूढ़ समझा है क्या अव्यक्त जो है वह है प्रकृति और उस अव्यक्त से सबसे पहला व्यक्त क्या हुआ महात बुद्धि बुद्धि महातत्व हुआ तो महातत्व हुआ तो इसीलिए महातत्व व्यक्त हुआ तो उसको लिंग कह दिया गया क्योंकि वह चिन्ह हो गया ना जी? नीत रूप में चिन्ह रूप में है, है। इसलिए से, से, जो भी उत्पन्न होता वो पंकज हो पंक गया परंतु किसी विशेष अर्थव्यूढ़ नहीं समझ गया हाँ जी कमल अर्थ रूढ़ लोकस अर्थ व्यवस्था कीचड़ से कर ऐसे ही वैसे देखा जाए वित्पत्ति लब्ध निर्वचन के आधार पर तब तो जो है लिंग सभी हो गए परंतु यहां पर अव्यक्त जो अव्यक्त जो प्रकृति है अलिंग जो प्रकृति है उस अव्यक्त से सबसे पहले जो महत्व व्यक्त हुआ था इसलिए उसको विलिंग नाम से कर दिया गया इसलिए कर लिंग मात्र सूक्ष्म विषय इस अहंकार का भी जो सूक्ष्म विषय है वह लिंग मात्र है मैने महातत्व तो मात्र है समझ गए और आगे लिंग मात्र मात्री अलिंगम सूक्ष्म विषय और लिंग मात्र जो है अर्थात महातत्व तो का भी जो सूक्ष्म विषय है वह अलिंग है अलिंग माने प्रकृति सत्व प्रकृति है फिर आगे कर नलिंगात परम सूक्ष्म अस्थि सूक्ष्म अस्थि तो बोल रहे कि अलिंग से पड़े और कोई सूक्ष्म विषय नहीं है अलिंग से परे और कोई सूक्ष्म विषय नहीं है अर्थात अब उसका खंडन नहीं हो सकता वो उसका टुकड़ा टुकड़ा नहीं हो सकता हमने अर्थात ये पृथ्वी जलग्नियु आकाश के जो पार्टिकल्स है पृथ्वी जलगनी बायु आकाश का संघात है वह जब टुकड़ा होगा अलग अलग होगा तो अनु अनुरूप में हो जाएगा पृथ्वी पृथ्वी वाला जो है पृथ्वी अणु हो जाएगा जल जल अणु हो जाएगा जल अणु में जाकर मिलेगा पृथ्वी जल अग्नि जो है अग्नि जो है अग्नि अणु में मिलेगा अग्नि के पार्टिकल्स में मिलेगा फिर जो है वो उसका टुकड़ा होगा पृथ्वी पार्थिवी जो अणु है उसका टुकड़ा होगा तो वह में मिलेगा गंध का टुकड़ा होगा तो अहंकार में मिलेगा अहंकार का टुकड़ा होगा तो क्या बोलते तो मिलेगा और महातत्व का टुकड़ा होगा तो वह प्रकृति में जाकर के तल हो जाएगा लीन हो जाएगा विलीन हो जाएगा अब उस प्रकृति का टुकड़ा नहीं हो सकता वह सबसे लास्ट है समझ लिया इसलिए करें नलिंगात परम सूक्ष्म इसलिए अलिंग से पर सूक्ष्म नहीं है अलिंग से और अन्य कोई सूक्ष्म नहीं है पर मैंने अन्य समझे या अलिंग से अधिक सूक्ष्म और मैं नलिंगात्म सुने अलंग से पर अधिक सूक्ष्म नहीं है अन्य पर मैंने अन्य लीजिए अलिंग से अन्य सूक्ष्म नहीं है अब इस पर प्रश्न कर रहे हैं कि मैं हूं अस्थि पुरुषा सूक्ष्मी बोले तो क्यों जी आप तो कहे कि अलंग से पर अन्य को सूक्ष्म नहीं है अलिंग से तो बोल रहे हैं कि परंतु पुरुष तो सूक्ष्म है आत्मा तो प्रकृति से सूक्ष्म आत्मा है और आत्मा से सूक्ष्म परमात्मा है है ना जी तो बोल रहे हैं कि पुरुष हमारे आत्मा परमात्मा दोनों लेंगे तो यहां पर पुरुष तो सूक्ष्म है आत्मा तो सूक्ष्म है अलिंग से तो आपने कैसे कह दिया कि अलिंगात परम सूक्ष्म नस्ती अलिंग से पर सूक्ष्म नहीं है अलग से अलग सूक्ष्म नहीं है ऐसा आपने कैसे कर दिया कि प्रकृति से परे सूक्ष्म नहीं है तो फिर बोल रहे हैं सत्यम सत्यम आप ठीक कह रहे हो तो सत्यम का जहां पर भी इस तरीके की बात हो उसको कहते हैं अर्ध सत्य उसको क्या कहेंगे जी अर्ध सत्य हाँ जी अर्ध सत्य, सत्य। आधा ही सत्य है मैंने वो कह करके कुछ कहना चाह रहे हैं तो सत्यम बोले की बात आप ठीक कह रहे हो कि भाई ये अलिंग से भी सूक्ष्म पुरुष है आत्मा है और परमात्मा है पुरुष है परंतु आगे क्या करें यथालिंगात्म अलिंग से सौक्ष्म न चम पुरुष से समझीजिए करें कि भाई जिस प्रकार यथा मन जैसे लिंग जिस प्रकार का जैसे लिंग से पर लिंग से अन्य अलिंग का में है जिस प्रकार लिंग से जिस प्रकार लिंग से पर या अन्य अलिंग लिंग से परे अलिंग के में है सूक्ष्मता है एवं पुरुष न ऐसे पुरुष की सूक्ष्मता नहीं है अर्थात कहना यह चाह रहे हैं कि हमें आपको बताया कि टुकड़ा टुकड़ा अनु पृथ्वी का परमाणु जो हुआ पृथ्वी का जो अणु हुआ वह उसका जब पृथ्वी जब टुकड़ा टुकड़ा में हुआ तो पृथ्वी के अणु में हुआ और वह टुकड़ा में हुआ तो वह वह गंध में चला गया ऐसे जल जल्द क्या सबका समझ लीजिएगा पृथ्वी जलकाश का सब जो टुकड़ा होते होते अपने अपने जो तरमात्रा में चला गया वह जब टुकड़ा हुआ तो वह टुकड़ा होकर के फिर जो है अहंकार में चला गया और उसका जब टुकड़ा हुआ, तुक्रा हुआ तुक्रा तो वह महापत्र में चला गया अब उसका टुकड़ा हुआ वो प्रकृति में चला गया अलिंग में चला गया तो बोल रहे कि जिस तरीके का बोल रहे हैं कि जैसे लिंग से अन्य अलिंग की सूक्ष्मता है क्योंकि तो वह टुकड़ा होकर के उसमें गया अब उसका टुकड़ा नहीं होगा ऐसे ये नहीं है कि पुरुष की पुरुष जो है टुकड़ा में हो जाता है पुरुष सूक्ष्म है परंतु वो जो था वो उस रूप में था वो उस रूप में हो गया टुकड़े करके इस रूप में हो गया फिर इस रूप में हो गया इस रूप में नहीं है इसलिए वो अलग विषय है अलग विषय है यथालिंगात परम अस्य अलिंग से सूक्ष्म एवं पुरुषस्य बोल रहे की जैसे लिंग से परे अलिंग की सूक्ष्मता है लिंग से क्योंकि लिंग ही टुकड़े होकर के अलिंग रूप में परिवर्तित हुआ है नहीं जी यही हुआ न जी लिंग ही टुकड़ा होकर के अलिंग रूप में परिवर्तित हुआ तो जैसे लिंग से परे अलिंग की सूक्ष्मता है जिस रूप में उसकी सूक्ष्मता है उस रूप में पुरुष की सूक्ष्मता नहीं है उस रूप में पुरुष की सूक्ष्मता नहीं है तो कैसी है किंतु लिंग से कारणम पुरुषो न भवती वह जो है लिंग का अनवयी कारण माना समवायी कारण अनवयी कारण का मतलब क्या हुआ समवायकर जिसमें अनवय होता हो अच्छा बताइए लिंग में सतो रजस्तम का अनवय है कि नहीं जी क्या ये अहंकार में महातत्व का अनवय है कि नहीं हां जरूर है तो एक ही है प्रकृति जो है हाँ जी प्रकृति जो है सत्व रजस तमस जो है वह सत्व रजस रजसतमस अनवयी कारण हो गया लिंग का लिंग अनवयी कारण हो गया अहंकार का अहंकार अनवयी कारण हो गया पांच तन्मात्रा का पांच तन्मात्रा अनवयी कारण हो गया पांच स्थूलभूत का अब उसके बाद जो है आगे बनता जाता है जी तो ये बोल रहे कारण पुरुष नहीं होता है प्रकृति तो लिंग के अनुवयी कारण है जी अनुयी मने समवायी कारण समवायिक उपादान कारण जी समवाय कारण का मतलब क्या है जी उपादान कारण क्योंकि तो उसमें समवाय है उसमें वह सत्य हर पदार्थ में इसलिए हर पदार्थ का संवाही कारण हो गया प्रकृति तो प्रकृति लिंग का संवाही कारण है इसलिए प्रकृति की जो सूक्ष्मता है अलिंग की जो सूक्ष्मता है वह संवाही कारण के रूप में है उसका संवाही कारण है हर सूक्ष्म है इस तरीके से पुरुष जो है वह लिंग का समवाई कारण नहीं है बल्कि निमित्त कारण है बल्कि निमित्त जो परमात्मा है वह अनिमित कारण है उसने जो है प्रकृति से महातत्व को बनाया है तो वह निमित्त कारण हो गया परमात्मा एफिशियंट काज और ये तो मेटेरियल काज है तो समवाई कारण है इसलिए कर है कि किंतु लिंगस अनुवयी कारणम किंतु लिंग का अनवयी कारण अर्थात कारण पुरुष नहीं होता हेतुस्तु स्तु हे इति परंतु हेतु तो होता ही है निमित्त कारण तो होता ही है पुरुष समझ गए निमित्त कारण तो होता ही है इसीलिए उस तरीके की सूक्ष्मता नहीं है जिस तरीके की सूक्ष्मता अलिंग में है उस तरीके की सूक्ष्मता नहीं है इसीलिए यहाँ पर जो कहा गया है ऑल इंडिया परम सूक्ष्मी वो उस रूप में कहा गया है जो संवाही कारण वाला है समझ रहे हाँ जी कंटिन्यूटी यहाँ में कंटिन्यूटी प्रकृति, प्रकृति हाँ। के आगे अहंकार और वो सब में यू यूनो महातत्व में कंटिन्यूटी है इसकी कोई कंटिन्यूटी नहीं है इसकी कंटिन्यूटी नहीं है ये निमित कारण है दोनों अलग अलग है दोनों अलग अलग है सब्जेक्ट अलग है इसलिए यहाँ पर नहीं कहा गया हेतुस्तु स्तु इति हेतु तो होता है अर्थात हेतु तो होता मैंने निमित्त कारण तो होता ही है अतः व्याख्यातम सौक्ष्मीलिए प्रधान में व्याख्यातम कही गई है माने उसके आगे सूक्ष्मता नहीं है ये बात कही गई है समझे प्रधान में जो सूक्ष्मता है निरतिश जो सूक्ष्मता है कि इसको वह जो बात व्याख्यातम कही गई है प्रधान में सूक्ष्मता मैंने सौक्ष्मत्व जो कहा कि आप जिसके आगे है ही नहीं अंतिम पराकाष्ठा निरतिशय जैसे सूक्ष्म कहा न जी निरिशी बीजम निरतिशय वही निरतिशय सूक्ष्म निरतिशय सूक्ष्मता का जो निरतिशय है निरतिशयता है अर्थात अंतिम स्थिति है अंतिम परकाष्ठा है प्रधान में जो कहा गया है इसीलिए कहा गया है क्योंकि दोनों तो अलग अलग विषय है एक समुवाई कारण है एक, एक जो निमित्त कारण है उसके धन कोई मेल ही नहीं है समझ जाए तो उस तरीके की सूक्ष्मता इसमें कही गई है कोई क्वेश्चन नहीं नहीं कोई नहीं वो तो मैं समझ गया। आगे चलिए आगे करें कि समाधि ही बोलते हैं ताज समाधि ही बोलने की वे ही वे माने वे जो चार प्रकार की जो समापत्ति है जो चार प्रकार की समापत्तियां है ना जी, हाँ जी। सवितरका समापत्ति निर्भित समापत्ति सबिचारा समापत्ति निर्विचारा समापत्ति ये जो चार प्रकार की है, समापत्ति है ये ही सबीज समाधि है इसका कारण समीज समाधि मने ये वे ही मान वे जो चार समापत्तियां हैं ये ही सबीज समापत्ति है क्यों सभी समापत्ति है क्योंकि तो इसमें बाहर की वस्तु का अवलंबन किया जाता है आलम्बन किया जाता है बाहर के वस्तु का सहारा लिया जाता है लिया जाता लिया जाता जी ये जो है से आगे। आगे। स्थूल से लेकर के सूक्ष्म तक स्थूल से लेकर के सूक्ष्म तक जो प्रकृति पर्यंत जो है ये जो बाहर की वस्तु हो गई ना जी आत्मा और परमात्मा की अपेक्षा बाहर की वस्तु हो गई ना जी तो ये सबीज समाधि कहलाती है इसी का नाम सबीज समाधि है अस्मितानुगत सम्प्रजा समाधि सबीज नहीं है तो ध्यान रखिएगा अस्मिताप्रदाय समाधि समीज लोगों को, को पुरुष संबंधी है हां और सबितक मैंने क्या बोलते का है वितरक संप्रदाय समाधि और विचारा का संप्रदान समाधि यह सब समाधि है और आनंदा समाधि उसमें में से कहेंगे वो अलिंग की बात करेंगे प्रकृति की बात करेंगे तब तो जो है वो भी हो जाएगा वो भी सबीज में आ जाएगा पर तो कुछ व्यक्ति आनंदानु संप्रद समाधि में कहते हैं कि भाई एक आनंद की स्फूर्ति होती है उसमें आनंद का साक्षात्कार होता है जब वह वस्तु को साक्षात्कार कर लेता है तो जब हम जैसे करते है ना जी की जो चीज हमें नहीं आ रहा हो और वह अचानक जब आ जाए तो भीतर में क्या होता है आनंद की स्फूर्ति होती है कि नहीं तो उस आनंद में ही विमोर हो जाता है व्यक्ति तो वह जो आनंदानुगत जो आनंद से अनुगत जो है प्राप्त हुआ जो समाधि वह जो आनंद हुआ भीतर में वह तो प्राकृतिक प्रकृति से हमें आनंद आनंद आनंद हुआ है। आनंद हुआ है मने हुआ जो आनंद, समाधि जो हम करेंगे उसमें तो हमने जो वितर्क में जो स्थूल वस्तु का जो साक्षात्कार किया अब उसके पश्चात जो है तर, उसके बाद जो है वो उसमें भी वैसे ही आनंद की स्फूर्ति तो हुई है समझ में आ गया अब जो है हो गया तो हमने प्रकृति तक कर लिया अब प्रकृति तक जब हमने कर लिया अब उसके बाद इसके आगे सूक्ष्म नहीं है ये इस विषय में इस समुवाई कारण वाला तो ये जो है क्या बोलते हैं कि उपादान कारण वाला अब सूक्ष्म नहीं है अब इसके बाद जो है उस योगी के अंदर एक आनंद की स्फूर्ति होती ओहो हो देखो हमने इसको साक्षात्कार कर लिया तो वह उस आनंद में जो वह रहता है आनंद में जो ही लगा हुआ रहता है उसको आनंदानुआ संप्रदाय समाधि कहेंगे तब तो वह अलग हो गया वो भी जो है सभी समाधि निकल आएगी, या कहला भी सकती है क्योंकि तो उसमें वह जो उसी के कारण वह आलम्बन किया गया उस आलंबन के कारण आनंद हुआ है तो ये विचार का विषय है परंतु मुझे जैसा लग रहा है तो उसके आधार में जो है में आती थी, एक सत्रह में जो था ना एक वितर्क अनू, अनूरू, हाँ, अनूरू, विचार आनंद अस्मिता अनुरूप अनुरूप मैंने वितर्क विचार आनंद अस्मिता जो चार है उसमें मैं कहना चाह रहा हूँ जहाँ तक मुझे संगति लग रही है क्योंकि तो मैं वो योगी चंद्र की साक्षात करके आपको मैं बता रहा हूँ परंतु जो है कि इस संगति से जो पता चल रहा है वही पता चल रहा है कि वितरका में होता समाधि में का प्रत्यक्ष होता है और विचार का होता है और इसमें जो है का संप्रदाय समाधि में ही दो है निर्वितर और सवितरका समापत्ति सवितरका समापत्ति में जो है सब अर्थ ए, मैंने क्या बोलते है कि शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों होता, तो होता, होता, तो होता है और निर्विचारा जो होता है का जो होता है उसमें केवल अर्थ होता है वितर का में और विचारागत में सूक्ष्म है उसमें और निर्विचार होता है उसमें अर्थ होता है पर जो देश काल निमित्त के साथ वह अविछिन्न होता है और निर्विचारा जो है देश काल निमित्त से अविछिन्न नहीं होता युक्त नहीं होता है वह एक ही समय में वह शांत उदित और शांत उदित और क्या कहते हैं कि इन तेनों का धर्मों का प्रत्यक्ष उसी काल में होता है एक ही साथ होता है तो ये मेरे दृष्टि में सभी समाधि में वितरकानुगत संप्रदाय समाधि और विचारानुगत संप्रदाय समाधि आनी चाहिए और आनंद हो गया आनंद की स्फूर्ति होती है उसके कारण तो इसको कहेंगे जो समाधि जो है सालंबन समाधि है सभी समाधि क्या हो गई ये सालंबन समाधि सालंबन समाधि हो गई तो ये यही कि सभी जो समाधि बीज माने आलंबन जिसका हम सहारा लेते हैं तो संसार का विषय का हमने सहारा लिया इसलिए सालंबन हो गया तो चत समापत्तियों वस्तु बीजा इति समाधि अपी सबीज बोलते ता चत वे जो चार समापत्तियां हैं सवितरका समापति निर्वितर का समापति सभापति ये वस्तु बीजा बोलते वस्तु बहिर्जा बाहर वस्तु बाहर की जो वस्तु है वस्तु जो है उस बाहर वस्तु का आलंबन वाली है वस्तु का आलंबन करने वाली है समापत् है ना जी तो बहिर्वस्तु जो बाहर की जो वस्तु है उस वस्तु का बीज आलंबन करने वाली बहिर् बाहर की वस्तु का बीज है जिसका या बाहर की वस्तु बीज है जिसका ये बाहर की वस्तु बीज वस्तु बहिर बीजम बहिर्वस्तु बीजमय्या जिस समाधि का बीज आलंबन बाहर की वस्तु है वो बहिर्वस्तु बीजा हो गया तो कि वो जो समापत्तियां हैं चार प्रकार की जो समापत्तिया है वह बहिर्स्तु आलम्बन वाली है अर्थात इसमें बाहर की वस्तु को आलंबन किया जाता है इसलिए समाधि अपीसी समाधि अपी सबीज इसलिए समाधि भी इस प्रकार समाधि भी सबीज समाधि हुई समाधि होती है समाधि अपी सबीज ये समाधि ये समापत्तियां हैं तो समाधि इसीलिए समापत्तिया स्थिति है इसलिए समापत्ति तो समाधि ही है इसलिए सबीज समाधि इसलिए समाधि भी सबीज हो गया समाधि होती है समझ गया अर्थ सवित निर्वितरक स्थूल अर्थ में सवितर कर निर्वित समाधि होती है और सूक्ष्म अर्थ में सविचार निर्भिचार आय थी और सूक्ष्म अर्थ में सविचार निर्भिचार समाधि होती थी सतुर्था उपसंख्यात समाधि थी इस प्रकार चार प्रकार से समाधि का उपसंख्यान कर दिया गया किया गया है बताया गया है उपसंख्या मैंने बता दिया गया है मैंने व्याख्यात हुआ है कहा हुआ है कथन किया गया है समझे हाँ जी तो अब समय हो गया है केवल तीन मिनट है इसलिए आगे नहीं आगे कल कल देखते हैं शायद पूरा हो जाए जहां तक हो देखिए इक्यावन सूत्र है ना जी जहाँ तक होगा तो कल कर देंगे नहीं तो। हाँ परसों तक तो हो जाना चाहिए परसों तक जो है इक्यावन मतलब प्रथम पाठ हो जाना चाहिए परसों तक हाँ तो ब... कोई क्वेश्चन है कोई प्रश्न नहीं दी, नहीं दी। तो मंत्र पाठ करे ओम पूर्ण पूर्ण मदम पूर्णादकृत पूर्णस्थ पूष्य ओ शांति शांति शांति आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते जी नमस्ते